श्री के सहिता विश्वजीत खंड उनचासवां अध्याय राजस्वी यज्ञ में ऋषियों ब्राह्मणों राजाओं तीर्थों क्षेत्रों देवगणों तथा सुहृद संबंधियों का शुभागमन बहुलास्व ने पूछा विप्रवर आप वेताओं में श्रेष्ठ हैं अतः मुझे यह बताइए कि राजा उग्रसेन ने किस प्रकार राजसू यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया नारद जी ने कहा राजन तदनंतर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा उपादन राज, किया यदुकुल के आचार्य गर्ग जी से यत्न पूर्वक मुहूर्त पूछ कर भाई बंधुओं तथा सुहदों को निमंत्रण दिया अत्यंत भक्तिभाव से बुलाये जाने पर ऋषि मुनि तथा ब्राह्मण सब लोग अपने पुत्रों और शिष्यों के साथ द्वारिका में आए राजन साक्षात वेदव्यास सुगदेव पराशर मैत्री पैल सुमंतु दुर्वाचा वैशंपायन जैमिनी भार्गव परशुराम दत्तात्रेय अशित अंगिरा वामदेव अत्रि वशिष्ठ कर्ण विश्वामित्र सतानंद भारद्वाज गौतम कपिल सनकादि विभांड पतंजलि द्रोणाचार्य कृपाचार्य प्राण विपाक मुनिश्रेष्ठ शांडिल्य तथा तो दूसरे दूसरे मुनि वहाँ पर शिष्यों सहित पधारे ब्रह्मा शिव इंद्र देवगण रुद्रगण आदित्यगण मरुद्गण समस्त वशुगण अग्नि दोनों अश्विनी कुमार यम वरुण सोम कुबेर गणेश सिद्ध विद्याधर गंधर्व तथा किन्नर आदि का शुभागमन हुआ गंधर्व सुंदरियाँ अफ्सराए और समस्त विद्याधरिया वहाँ आई बेताल दानव दैत्य प्रह्लाद भीषण राक्षसों के साथ लंकापति विभीषण तथा समस्त के साथ वायुनंदन हनुमान पधारे रिक्षों और दाढ़ वाले वन्य पशुओं के साथ बलवान वृक्षराज जाम भवान का आगमन हुआ समस्त पक्षियों के साथ बलवान पक्ष गरुड़ आए समस्त सर्प गणों को साथ लिए बलवान नागराज वाषिकी पधारे सम्पूर्ण कामधेनुओं के साथ गोरूप धारणी पृथ्वी का आगमन हुआ समस्त समस्तमान पर्वतों के साथ साथ और और हिमालय पधारे वृक्षों लताओं के साथ प्रयाग के प्रयाग का साथयमन हुआ महानदियों के साथ श्रीगंगा और यमुना नदी आई रत्नों की भेट के साथ सातों समुद्र पधारे ये सब के सब उग्रसेन के इनके यज्ञ में सहर्ष आए सात स्वर तीन ग्राम नौ अरण्य महीतल में नौ ऊसर विख्यात चौदह तीर्थराज प्रयाग पुष्कर बद्रिकाश्रम सिम समस्त उपवनों के साथ दंडक आदि वन ये सब के सब समग्र विमल क्षेत्रों के साथ वहां उपस्थित हुए व्रज से श्रीमान गिरिराज गोवर्धन वृंदावन दूसरे दूसरे वन सरोवर तथा कुंड भी पधारे रानी कीर्तिदा और गोपियों के साथ गोपीकेश्वरी यशोदा साक्षात पधारी अपने करोड़ों सखी समूहों के साथ शिविका रूढ़ा श्री राधिका का भी शुभागमन हुआ गोपियों के सौ यूथ भी द्वारिका में सानंद पधारे जहां आजकल गोपी भूमि है वहीं उन्हें ठहराया गया उन्हीं के अंगराग से वहां गोपी चंदन प्रकट हुआ जिसके अंग में गोपीचंदन लग जाता है वह मनुष्य नर से नारायण हो जाता है चारों वर्णों के सभी लोग उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र करी का अवतार साक्षात दुर्योधन भीष्म, कर्ण कुंतीपुत्र युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव दमघोष वृद्ध शर्मा महाराज जयसेन धृष्ट केतु भीष्म कौशलराज बृहस्सेन तथा तुम्हारे पितामह साक्षात मिथलेश्वर धृती तथा अन्य राजा श्रोहित संबंधी बंधु बांधव अपनी रानियों तथा पुत्र पौत्रों के साथ उस यज्ञ में पधारे थे इस प्रकार से गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में स्वजन सुभागम नामक सुभागमन नामक उनचासवा अध्याय पूरा हुआ